के ज्ञान को लेकर हम चले दिल में गुरु के ज्ञान को, को। लेकर हम चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले आज अपनी मुक्ति का आधार दा, दा, दा, ले चले दिल में छुपा के ज्ञान का चले दिल में गुरु के ज्ञान लेकर अब जो गाना पसंद हो गाया करो जो गाना पसंद हो वो गाया करो निगुर का गाना पसंद है सौगुरे का गाना पसंद है ठीक है तो शब्द में ताकत है निगुर का शब्द नरक के तरफ ले जाता है सगुर का शब्द सत्संग के तरफ ले जाता रावण भी शक्तिशाली था लेकिन राम भी शक्तिशाली थे पूजे गए दोनों का राशि एक दोनों की राशि एक राम की राशि रावण की राशि हम पढ़ो कैसा मैं मैफिल हो गई हम राम ज्ञान समझने मात्र है उसमें कुछ यत्न नहीं संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूं जगत क्या है संतों के पास जाके प्रश्न करे मैं कौन हूं जिसको मैं मानता हूं ये तो हार का शरीर है असली मैं कौन हूं वास्तव में, में मेरा क्या है असली मैं तो मैं आत्मा हूँ वास्तव में मेरा मैं परमात्मा से जुड़ा है तरंग पानी से जुड़ा है ऐसे जीव ईश्वर से जुड़ा है ऐसा गुरु ज्ञान नहीं yes. है।, है तो शरीर में तो खाली अभी हो फिर शरीर से तो हट जाओगे फिर भी तुम रहते हो दुख हट जाता है फिर भी तुम रहते हो सुख हट जाता फिर भी तुम रहते हो बीमारी हट जाती तब भी रहते हो तंदुरुस्ती हट जाती तब भी तुम रहते हो तो तुम रहने वाले हो ये आने जाने वाले आने जाने वाला अनित्य उसको जानने वाला आत्मा नित्य है आत्मा परमात्मा से जुड़ा है ये मुक्ति का समान है परमात्मा क्या है भोग क्या है और इससे तरकर कैसे परम पद को प्राप्त हो फिर जो ज्ञानवान उपदेश करे उसके अभ्यास से आत्मापद को प्राप्त होगा अन्यथा न होगा जैसे दिन में उल्लुक और पिशाच नहीं विचरते वैसे ही जहाँ ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है वहाँ संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित रहता है जैसे मजदूर पोटों को धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है तो उसको डालकर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञान रूपी धूप है उससे दुखी होता है ज्ञान रूपी पल करके वासना रूपी पोट को डालकर सुख से स्थित होता है हे रा, हे उन ज्ञानियों की चेष्टा और निश्चय कैसा होता है सो सुनो उनका सबके साथ मित्र भाव होता है बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं और स्त्री पुत्रादिक के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता वैसे ही वे पुत्रादिक में भी स्नेह नहीं करते जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहती हाँ जैसे माँ का सभी बच्चों के प्रति सद्भाव और उसकी उन्नति होती है ऐसे संत का सबके प्रति सद्भाव और उन्नति होती जो भी चेष्टा करते बोलते विनोद करते सबके भलाई कई करते इसीलिए बड़े बड़े सम्राटों से वो चीज़ नहीं मिलती जो सदगुरु के दर्शन सत्संग से मिलती सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है न जाने कब रुला दे संतों के साथ भिक्षा मांग खाना भी अच्छा है न जाने कब मिला दे ठीक है अब संध्या का समय होगा 25 मिनट तक संध्या का होगा फिर बारह बजे पूरा होगा चलो प्राणायाम ध्यान संध्या शुरू करो